श्री श्री राम कृष्ण कथा श्रीरामकृष्णकमृत पंचम परछेद अनेक ब्राह्मक्ता सगता श्री प्रभु वदी ब्राह्मत शोभा ब्राह्मे नियम उपासना तद्युतम किंतु निम्जन कर्तव्य कवलिया उपासनया प्रवचन न सिद्ध्य प्राथ्यते यहास अवगमान तत्पाद तत्दपद शुद्धा भक्ति सै का्य दशनमस्तः अंतरद अस्त बाह्यदंत शोभा किंतु अंतन भुंग तथा अंत कामनी कांचन भोग क्रिय भक्तिहांप्य बाह्यतः प्रवचनाक सै शकुन उद्गति किंतु शवस्तूप प्रतिदृष्टि बाीय गोलको एव प्रथमत आकाशम आरोहती परक्षणम एव भूमो भोगा निपत भोगाशक्तिगे सती शरीर कालेर एवं स्मर्य अन्था एक सांसारिक वस्तुएं सकल स्मरी से स्त्रीपुत्रगृहधन मन संभ्रदग अभ्यास राधाकृष्ण रव कुरुते किंतु ओ तो धृत सन् क्या क्या करो अतः अभ्यास कर्तव्य तम च यथा भोगा चाह अपेयात, तथा तव पादपोर मति सैतारी जन संसारे दासीवर्व कर्म संपादय परस्थने मनोलग्न वर्त असई ईश्वरे मनो निधा कर्म कुरुते संसारक एव गात्रे पंकसांगो जायते यथार्थो य संसारी पंक्त पंक्ति अात्रपक ब्रह्मशक्तो अभेद साहूते सती शीघ्र भक्ति संजाते प्रीति श्री श्रीरामकृष्ण गान आरभत श्यामशे मानसकर्गदपक्षीदयम्माशी कलुष कुता हानम यशोदा नर्तयती भोम वदंती तद्रूपम क्वा गुहिता कराल वदनी श्री प्रभु उत्थि स नृत्यँ तथा गानम गायती भक्ता अभी समुत्थिता श्रीरामकृष्ण मुहुर्मुहु सधेस्थो अपलकनयन आलोकयथा चित्रपुत्लिकाव दंडा सारी वैद्यो दुकी सीदृश्ती परीक्षा चक्षुषी सी अंगुल निद तत् दर्शनेन भक्ता अतिशय विरक्ता सद्भुत संकर्तन नृत्यान सर्वे आसन स्वीकृतवसरे केशव कभी अपराब्रक्ता आदा समित श्री प्रभु प्रणम्य आसन गृह राज्र केशव प्रति अत्युत नृत्यगीत संवृत्त इतुक्ता श्रीयुक्त त्रैलोक्य पुनः गान गाधवा केशव राजेन्द्र प्रति यदा परमहंसमहोदय उपिष्ट अस्त कथम अर्तन सरस न सैर गानचल स्म तैलोक्य ब्राह्मक्ता गान गाय स्म मन सकद हरिरीति हरितिब्रूहि हरीरीतिब्रूहि हरि हरी हरिति वदन भव पारं चल, जले हर स्थले हरी चंद्रे हूं अनले अले च हरी हरिमयम्डलम श्रीरामकृष्णस तथा भक्ता भोजनाथम दिल तले सौदानीम सांगणे उपवेश केशव आलपति राधा बाजारे चित्र ग्राहकाणाम राधाबाजारे चित्रग्राहकाण तत्थनम आगछत तत्कवाता प्रचल श्रीरामकृष्ण केशव प्रति साहां यंत्रेण सम्यक चिंत्रग्रहण दृष्टि आगत एक अवश्य ये कवल काचोपरी चिंत्र नषति काचपृे एको मसी लेप क्रीय ततः चित्र तथा ईश्वरीयचन कवल शुणोमी तेन किमी नवती विस्मरती यदि अंत अनुरागभक्तिपमचीलिपते तहिता वाचा अवधारण शृणती तथा विस्मती इधान श्री प्रभु दी तलगत सुंदर पट्टादी निर्मते वर्णम आसने स उपेश मनोमोहन मातृदेव श्यामसुंदरीदेव परवेशन करोती मनोमोहन अवदत मम स्नेीजननी कृतवती तथा श्री प्राशितवती प्राशित रामत भोजन सपस्थिता आसन। ये प्रकोष्ठ श्री प्रभुश्ना तकोष्ठ मये भवने केशवादयो भक्ता केशवाद अशिथम समुपिष्टा तुवसे बेचुचट्टोप्याय श्यामसुंदर विग्रह सेवक श्रीशैलजाचरणचोपाध्याय उपस्थित आस कतिपय मासेभ्य पूर्व परलोक ग